नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकाती कार्यक्रम में, में। आशा करूंगा आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान ओम प्रकाश जी हमारे साथ है हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं और दिल्ली हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं काफी लंबे समय से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में जुड़े हुए हैं और निरंतर आपकी सेवाएं चलती रहती हैं तो आज हम लोग आपसे बातें करेंगे आपके अनुभवों को सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते कैसे हैं आप ओम शांति नमस्ते मैं बिल्कुल ठीक हूँ आत्मा भी ठीक है और शरीर भी ठीक है दोनों ही ठीक है चलिए ओम प्रकाश जी मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ वो बताइए देखिए वैसे तो हम भगवान को ढूंढने के लिए काफ़ी इधर उधर घूमते रहे जंगलों में भी गए लेकिन हर प्रकार का सत्संग हमने अटेंड किया चाहे वो रामायण का पाठ रहा गीता का रहा और चाहे ये तुम क्या नाम कबीर के संत के अच्छा। ये इस तरह के हर सत्संग को हमने अटेंड किया लेकिन आर्य समाज में भी हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के उसके भी हमने सर्टिफिकेट लिया उसके बाद भी संतुष्टि नहीं <clears throat> तो ऐसे खोज करते करते क्या हुआ मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे और ट्यूशन पढ़ने के बाद उन्हीं के घर में गीता पाठशाला थी तो वो लड़की मेरे को आई उसका जन्मदिन था वो कहने लगे हमारी जो टीचर है वो आपको बुला रही है। तो मैं गया तो बात हुई उनसे ज्ञान की बातें तो जैसे कई पॉइंट थे सर्वव्यापी का पॉइंट है चौरासी लाख योनिया का है तो मैंने उनको एक ही चीज़ कही मैं छः महीने आपके ज्ञान को सुनूँ अगर मुझे ज्ञान से संतुष्टि होगी तो मैं आपका न्यू बन जाऊंगा अगर मेरे प्रश्नों का हल नहीं हुआ तो मैं छोड़ू तो जाते जाते छः महीने के बाद क्योंकि मैं पहले से भी आर्य समाज में था कुछ टच था तो जो प्रश्न वहाँ पूछे तेर जो यहाँ किए तो मेरे को सभी प्रश्नों का हल आसानी से मिलता गया और इसी कारण से फिर मैं संस्था से जुड़ गया और जुड़ने के बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि मुझे कुमार रह करके ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा करनी और तब से लेकर आज तक आज चालीस पैंतालीस साल हो गए हैं मैं बाबा की सेवा में समर्पित रूप से पहले बक्तारपुर था अशोक बिहार था अब मैं राजौरी गार्डन के कनेक्शन से सिंगू बॉर्डर पर सेवा दे रहा हूं ओम प्रकाश जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि किस तरह से आप जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें और इसके पहले आपकी एक खोज थी और खोज के कारण आप अलग अलग संस्थाओं से जुड़े उनके नियम को समझे उनको फॉलो किया लेकिन कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि की जो बात आती है वो रह गई थी और वो आपको मिला नहीं तो आखिरी में आप जब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए तो यहाँ पर आपने छः महीने का खुद के ऊपर प्रयोग किया और उससे आपको जो है आत्मसंतुष्टि मिली और लगा यही सही मार्ग है और इसी से अपना जीवन बनाना है तो तब से लेकर अब तक आप जो है इसी जीवन को जी रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के और मैं चाहूँगा कि आपके प्रोफेशन में क्या आप लौकिक में क्या करते थे और किस तरह का आपका कारोबार था वो थोड़ा सा हमें बताइए प्रोफेशन तो मेरा ख़ास रहा नहीं कारण क्या रहा क्योंकि मैं एलएलबी एल बी करते हुए लॉ का कोर्स करते हुए मेरा ट्यूशन भी चलता था अच्छा दोनों काम करता। दोनों काम चल लॉ करने के बाद तीन साल प्रैक्टिस के बाद तो ये जो मैंने पहले बताया उस कनेक्शन में आने के बाद तो एक राज राजनजी थी वजीरपुर से उन्होंने कहा क्या करेगा वकालत करके कुछ नहीं रखा और तुम इधर आ जाओ हाँ। मैं तो मैं सब सुविधा प्रोवाइड कराऊँगी और तब से लेकर के उन्होंने मुझे ऐसा गाइड किया कि अब उस साइड में लॉ के प्रोफेशन में जाने की मेरी इच्छा ही नहीं हो अ और उसके बाद मैं इधर ही सीचिंग लाइन में ही रही <laughs> प्रोफेशन तो मेरा ज़्यादा टीचिंग रहा बिल्कुल बिल्कुल लेकिन तीन साल प्रैक्टिस करने के बाद उसको छोड़ दिया क्योंकि वो अलग अलग रहा था नहीं अलग अलग नहीं वकीलों का रवैया मेरे से बात जी पसंद नहीं बिल्कुल बिल्कुल जो चीज़ आप पसंद नहीं करते उसे कैसे करेंगे ये बात तो आइए एक बात आ, और एक्सपीरियंस हम लोग चाहेंगे कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेडिटेशन का ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे आ, जो मेडिटेशन है राजयोग है इसमें ऐसी क्या अनुभूति हुई है जो आप इतने लंबे समय से, से इन चीज़ों को कर पा रहे हैं देखिए जब ईश्वर की खोज में चलें तो याद करने का अभ्यास तो पहले से ही था लेकिन पहले जो याद थी वो बिना परिचय के थी इसलिए उसमें बुद्धि भटकती थी किसको भगवान माने किसको न माने लेकिन यहाँ आने के बाद जब एक लक्ष्य मिला और एक मंजिल मिली उसके बाद योग लगाने में कोई मुश्किल नहीं लगी और उसमें अब ना कोई ऐसा संशय है और ना कोई ऐसी कोई महसूसता होती है बल्कि जब भी योग में बैठते हैं अच्छा ही अनुभव करते हैं आत्मा को शांति मिलती है और जो भी असल में तो हमारी इच्छाएं अब कुछ रही नहीं बाबा सब पहले से पहले बुरा लेकिन फिर भी संकल्प करते ही सब वो हो जाता है तो इसलिए ज़्यादा उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती भी भक्ति की तरह ये चाहिए चाहिए तो सहज ही योग लग जाता है ज़्यादा भटकना नहीं होती अनुभव भी अच्छा होता है और मैं तो डेली जो है ना शाम को पाँच से साढ़े सात बजे तक बैठता हूँ कहीं भी हूँ कोशिश करता हूँ पाँच बजे सेंटर पर पहुँचूँ तो इतना तो हमारा डेली है सवेरे भी दो बजे ढाई बजे उठ करके बाबा को याद करना चार बजे तक करता हूं उससे आगे क्योंकि सेंटर की सेवाएं होती है सफाई होती है सवेरे साढ़े छः बजे क्लास भी करानी होती है तो सारा काम खुद करने के कारण चार बजे के बाद कर्मयोग होता है चलिए ओम प्रकाश जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपना अनुभव सुनाया और साथ ही साथ आपका दिनचर्या क्या है वो भी आपने बताया और राजयोग और कर्मयोग दोनों आप प्रैक्टिकल करते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगा सुनकर आपकी कहानी और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे और अध्यात्म से जुड़े हैं तो संगीत में भी कोई गीत आपका पसंदीदा हो तो उसकी एक लाइन जरूर हमें बताइएगा और आ, संदेश एक ज़रूर दीजिएगा संदेश तो हमारा यही है कि जैसे बाबा कहता प्रत्यक्ष करो तो हमारा तो संदेश यही होता है कि धरती पर भगवान आए तो ये संदेश हर एक को मिलना चाहिए और उसी के लिए हम स्पष्ट शब्दों में जहाँ भी गीता पाठशाला में या कोई कहीं भी प्रोग्राम होता खुले मुख से हम उसको बोलते हैं कि भगवान धरती पर आया अब इसको कम से कम इसका अनुभव करो मिलन करो तो वो सारी चीज़ें बताते रहते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़कर आपने रेडियो मधुबन पर इतनी अच्छी अनुभूतियाँ आपने शेयर की और मुझे लगता है कि आपको सुनकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगा आध्यात्मिक जीवन जीने का इन्हीं शुभ आशाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएँ रेडियो टीम की ओर से आपको और मंगल है करते हैं आपकी सेवाओं के लिए फिर मिलता है अगले एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही और जहाँ भी आप सभी सुनने वालों को ऐसा लगा होगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है तो ज़रूर आप इसके लिए खोज कीजिए जिस तरह से ओम प्रकाश भाई ने भगवान की खोज से शुरू किया था और उनकी खोज पूरी हो गई आप भी खोज शुरू कीजिए आपकी भी खोज पूरी हो जाएगी इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खम आ गणिस जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो बहो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 या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं इसको संजो कह या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके हम सब के चेहरे खो तो कैसे तो खिले ओ थकदीरों को जोड़ दे देसी इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले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 इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है ओ इसी खुशी को ढूँध रहे थे हम इसी खुशी को ढूँध रहे थे यही आज तक नहीं मिली आज से पहले